ंग प्रेमी माताओ बहनों और भाई अनुभवी जनों के अनुभव के अनुसार एक बड़ी अच्छी बात हम लोगों को मिली कि जो जीवन का सत्य है उस सत्य की अभिव्यक्ति उसकी आवश्यकता अनुभव करने मात्र से होती है बड़ा अंतर पड़ता है जब हम किसी पर की आवश्यकता अनुभव करते हैं देखे हुए दृश्य जगत के किसी अंश की आवश्यकता अनुभव करिए कि व्यक्ति से भेंट हो जाती कि ये सामान मुझको मिल जाता कि ये पद मुझे मिल जाता कि इतनी संपत्ति मुझे मिल जाती कि इतना सम्मान मुझे मिल जाता कि ऐसा शारीरिक स्वास्थ्य मेरा मिल जाता इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव करिए तो ऐसी आवश्यकताओं की जागृति से इनकी आवश्यकता अनुभव करने से भीतर-भीतर अभाव और नीरसता सताती है क्यों? क्योंकि दृश्य जगत में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसकी आवश्यकता अनुभव करूं तो उसी समय वो आ करके मुझको प्राप्त हो जाए ऐसी सामर्थ्य जगत में नहीं है और देखिए किसी वस्तु की जरूरत आप अनुभव कर रहे हैं की ये वस्तु मिल जाती तो अच्छा था और गई, ऐसा मालूम होता है अपने लोगों को कि मिल गई लेकिन उस वस्तु के निकट आ जाने पर भी वो वस्तु आपके हाथ में पहुँच गई तब भी उसमें सामर्थ्य नहीं है कि आपके जीवन को भरपूर कर सके अथवा संतुष्ट कर सके अथवा अन्य सभी जरूरतों से मुक्त कर सके ठीक है और देखिए नई बात क्या होती है पहले वस्तु की जरूरत मालूम हुई और किसी तरह से वो आपके पास आ गई तो आपको मालूम होता है कि ये वस्तु मुझे मिल गई तो उसके मिलने से चिंता छूट जाए भय छूट जाए निश्चिंतता आ जाए आराम मिल जाए ऐसा नहीं होता एक वस्तु आ गई आपके पास तो उसकी सुरक्षा की चिंता उसको संभाल के रखे कैसे हो न जाए टूट में जाए किसी की नजर में पड़ जाए कोई मांग न ले कोई छीन न ले तो निश्चिंतता बढ़ गई आराम बढ़ गया कि की चिंता बढ़ गई देखा चिंता बढ़ गई ये तो है देखे हुए ऋषि जगत के साथ संपर्क बनाने का फल लेकिन मनुष्य के जीवन की जो वास्तविकता है परम शांति अमरत्व परम प्रेम यह हमारे आपके जीवन की वास्तविकता है जीवन तत्व के रूप में है ये बातें इनकी आवश्यकता जब मनुष्य में जागृत होती है तो चूँके ये तत्व सत्य है नित्य है अलौकिक है अविनाशी हैं और नित्य विद्यमान हैं। इसलिए क्या होता है कि इनकी जरूरत जो भी कोई मनुष्य अनुभव करने लग जाता है तो इनकी आवश्यकता अनुभव करने मात्र से भीतर भीतर बल बढ़ने लगता है रस बढ़ने लगता है धीर शांति बढ़ने लग जाती है और उसमें इतना खना आपर्शन होता है कि एक बार उसमें लग जाने के बाद दूसरी सारी वस्तुओं से सभी व्यक्तियों से संबंध टूट जाता है शरीर से भी संबंध टूट जाता है तो फिर अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों की कौन कहे और अब हरी सिद्धांत है जीवन का सत्य है अनेकों महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर यह बात हम लोग को बताई है कि भाई जो सत्य है उसकी आवश्यकता अनुभव करने मात्र से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है और उसकी आवश्यकता जागृत होने पर दूसरी दूसरी सब इच्छाएं कामनाए स्वतः ही तो शांत हो जाती है ऐसा होता रहा है यह निर्विवाद सत्य है अब अपने लोगों की दशा क्या है अन्य लोगों ने क्या किया वो तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सुन लिया है जिस किसी को जब कर जिस, जिस समय सत्य की खोज उत्पन्न हुई जिस समय परमात्मा के परम प्रेम की तीव्र प्यास लगी उस समय उन लोगों ने शरीर और संसार की ओर नहीं देखा ठीक है स्वामी जी महाराज के मुख से हम लोगों ने सुना था कभी कभी अपनी बात बताते ऐसे तो, तो सिद्धांत के रूप में उन्होंने पुस्तकों में जगह जगह लिख दिया है कि तीव्र प्यास लगी हो और हाथ में स्वच्छ शीतल मीठा जल का ग्लास भी हो और तब भी साधक उसके भीतर ऐसी तीव्र जागृत हो जाती है कि वो सोचता है कि परमात्मा से मिले पहले सत्य से अभिन्नता पहले हो पीछे जल पीएंगे तो उस उस सत्य से अभिन्न होने की परमात्मा से मिलने की व्याकुणता में कितना जीवन है कितना रस है कितना है जन भी हो और भी हो और पीने की प्रवृत्ति न हो आप करके देखिए कि जो नित्य तत्व है जो जो भक्तों के भगवान हैं जो विश्वासियों के परमात्मा हैं परम प्रेमास्पद प्रभु हैं, उनके प्रेम की प्यास ही कितनी सरस और कितनी जोरदार है कि उस प्यास की लगन में बाकी सब कुछ निरथक हो गया तो प्रारंभिक समय की बात है हम लोगो के लिए कि संसार में रहते हैं समाज का काम करते हैं, बाल बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, संसार के समाज के गृहस्थी के नियम कायदे निभा रहे हैं। उसी बीच में सत्य की जिज्ञासा भी है और परम प्रेम की प्यास भी है जन्म मरण का बंधन भी अपने को अच्छा नहीं लगता है उस बंधन को काटना भी है वो तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना भी हम चाहते हैं, और अमरत्व से अभिन्न होकर सदा के लिए अविनाशी आनंद में रहना भी हम पसंद करते हैं और अलख अवोचर, अनजान अविनाशी प्रेम स्वरूप परमात्मा के प्रेमी होकर उनके रस भरा भरे रहना भी पसंद करते हैं तो हमारे जीवन में असली आवश्यकता जागृत तो है जिस आवश्यकता की पूर्ति के बाद फिर और कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती जिस आवश्यकता की पूर्ति से जन्म जन्मांतर की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। वह आवश्यकता वह मांग हम सब लोगों के भीतर है उसी से प्रेरित होकर हम लोग सत्संग में लगे रहते हैं तो अब आप सोचिए हमारे आपके लिए प्रश्न क्या है तो प्रश्न ये है कि किस सत्य की जरूरत भी आप हम करते हैं, शांति की मांग भी आप में है परमात्मा के प्रेम की मांग भी आपके भीतर है और उसके साथ साथ सुख भोग की बातनाएं भी हैं ये दोनों एक साथ कैसे चल रहे हैं भाई सुख भोग की बातनाओ के रहते हुए भी सत्य की जिज्ञासा भीतर आपके है कि नहीं है दे? है सुख भोग कि वासनाओ के रहते हुए भी प्रभु प्रेम की प्यास हम लोग के भीतर है कि नहीं है है ये तो अपनी जानी हुई बात हो गई होना क्या चाहिए था होना चाहिए था ये कि प्रेम की प्यास इतनी बढ़ जाती कि सुख भोग की वासनाए खत्म हो जाती ये होना चाहिए था ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सुख भोग की वासना जब तक रहेगी तब तक सत्य की जिज्ञासा अथवा प्रेम की अभिलाषा जगेगी नहीं ऐसा नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते कि सुख भोग की बासना जो है वह तो मेरी भूल से उत्पन्न हुई है सत्य की जिज्ञासा और परम प्रेम की प्यास है यह मांग तो अविनाशी है यह तो हमारे जीवन के मूल में ही विद्यमान है तो जो जीवन के मौलिक तत्व के रूप में विद्यमान है उसका नाश तो कभी होगा ही नहीं इसलिए भूल काल में बातनाओ की की ज्वाला में फंसे हुए होने पर भी सुख भोग की तृष्णा से बेचैन रहते हुए काल में भी सत्य की जिज्ञासा मिटती नहीं है ऐसा आप अनुभव करते हैं कि नहीं सत्य की जिज्ञासा मिटती नहीं है परमात्मा की याद बिल्कुल सर्वांश में आप में से खत्म होता है भूल जाए जाएं आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता हाँ ये तो होता है कि सुख आ, सुख सुखद परिस्थिति कोई आ गई तो सुख भोग में व्यक्ति जब जड़ता में डूब जाता है शरीर के साथ और सामग्री के साथ उतनी देर के लिए भले परमात्मा को भूल जाए लेकिन हमेशा के लिए भूल जाए ऐसा कभी नहीं होता और बहुत से सावधान भाई बहन ऐसे हैं कि सुखद घड़ियों में भी परमात्मा को भूलते नहीं याद रखते हैं और आये हुए सुख को प्रभु की कृपा का प्रसाद मानते हैं और दुख की घड़ी में तो स्वभाव से ही परमात्मा की याद आती रहती है संत कबीर तो इतने मस्त हो गए दुख की महिमा से तो कहने लगे सुख के माथे सिल पड़े जिन्हरी दिया बुदाय बलिहारी दुख की जो क्षण नाम रखाए वो तो, तो बड़े आनंदित हो गए और अपने महाराज जी ने दुख के प्रभाव को बहुत महत्व दिया है क्योंकि इसने दुख निवृत्ति का पंख दिखा दिया दुख हारी हरी से मिला दिया तो आप देखिए हम सब जो सत्संगी भाई बहन हैं और किसी न किसी प्रकार से सत्य के पद परमात्मा की ओर आगे बढ़ने की चेष्टा में लगे हुए हैं इतना क्वालिफिकेशन अपना को जरूर मानिए। किसी प्रकार से लोग हुए हैं। हे भगवान कैसे भी दुख का नाश हो जाए हे भगवान कैसे भी वासनाओं का अंत हो जाए हे प्रभु कैसे भी आपकी कृपा का दर्शन हो जाए इसमें आप सभी ये जाम से जुटे हुए हैं। अब इसे आगे बढ़ो अब ऐसी दशा में लग रहा है हम लोगो को कि भाई क्या करें? जब कोई सुखद घड़ी आती है तो हम लोग उसमें अपने को भूल जाते हैं जब संसार के लोग सम्मान देने वाले सहायता करने वाले प्यार करने वाले आदर देने वाले लोग जुट जाते हैं तो उस समय कुछ अहम की खुराक अच्छी लगने लगती है तो सत्य और परमात्मा को भूल जाते हैं तो अब इतना काम हम लोगों को करना है उसी के लिए महापुरुषों ने सत्संग का इंतजाम किया। अब इतना काम अपने लोगों को करना है कि प्रतिदिन दिन प्रातः काल सोकर जगते ही सबसे पहले और रात्रि में नींद में डूबने से पहले तो पहला काम और अंतिम काम प्रतिदिन का जो दैनिक रूटीन है उसमें सबसे पहला प्रोग्राम और सबसे आखिरी प्रोग्राम ये होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए बैठ करके व्यक्तिगत कर लो तो भीतर में प्रेम का तत्व विद्यमान तो है लेकिन जिन भाई बहनों ने सुख भोग की रुचि से उसको दूषित नहीं होने दिया को हटा करके प्रेम की दृष्टि को खोलना पसंद किया उनके भीतर वही प्रेम तत्व विशुद्ध होता गया वृद्धि उसकी होती गई जीवन की मलिनता मिटती गई प्रेम की प्यास तीव्र होती गई प्रभु मिलन की उत्कंठा बढ़ती गई और बाकी सारी दूसरी बातें धीरे धीरे करके छूटती चली गईं तो हम लोगो को तो इस वर्तमान में अपने पर जोर डाल करके यह कार्यक्रम यह साधन ये नियम रखना ही है किसी न किसी रूप में सोकर जगेंगे तो पहले एक बात अपने लक्ष्य को याद कर लो अपने इष्ट को याद कर लो जीवन को सामने रखकर अपने को याद दिला करके में से उठिए कि भाई मैं मनुष्य हूँ और यही मौका है यही अवसर है मानव योनि ही ऐसी योनि है कि जिसमें आकर के हम जन्म मरण का बंधन काट सकते हैं सदा सदा के लिए परम स्वाधीन जीवन पा सकते हैं अलग अगोचर परमात्मा के प्रेमी होकर प्रेम रस प्रदान करके उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान का आनंद ले सकते हैं। लंबी चौदह तो बात नहीं है और कोई कोई आपको संस्कृत का अध्ययन न हो तो अध्ययन किए बिना सत्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी ऐसी बात नहीं है तो, तो कुछ श्लोक और मंत्र याद करने की बात नहीं है उसमें भी ये सब चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन हमने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं मनुष्य है मौलिक तत्व में जीवन की जिज्ञासा है सत्य की जिज्ञासा है प्रभु प्रेम की अभिलाषा है तो यही आपके लिए मूल आधार है कि इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं तो कोई पढ़ी लिखी बहन हो तो भी और नहीं पढ़ी हो तो भी और कोई बहुत से संपन्न परिवार में पैदा हुआ हो तो भी और कोई बहुत ही विपन्न परिवार में पैदा हुआ हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो क्या और बहुत प्रकार के रोग लगे हैं तो क्या वो सब चीजें जहां है वहां है और आपकी अपनी मौलिकता अपनी जगह पर है जीवन का मूल तत्व आप में हर परिस्थिति में विद्यमान है और मैं विश्वासियों की भाषा में कहती हूँ कि मुझको सत्ता देने वाले अनंत परमात्मा में विद्यमान है और मुझको प्रकाश देने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विद्यमान है तो उनके दिए हुए प्रकाश में जीवन का चित्र हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो प्रतिदिन प्रातः काल एक बार जरूर याद करिए कि भाई मैं तो मनुष्य हूँ मनुष्य के नीचे जितनी बार शरीर धारण करके मैं इस संसार में आया जन्म मरण की बाध्यता को ढोता रहा ठीक है अब एक अवसर आया है महापुरुषों ने कहकर हम लोगो को सुनाया है गोस्वामी तो तुलसीदास तो जी ने लिख दिया साधन धाम मोक्ष का कर द्वारा ये दरवाजा है जिसमें प्रवेश कर जाओ तो फिर जन्म मरण की बाध्यता खत्म हो जाए तो मैं मनुष्य हूँ मैं इस संसार में रहता हूँ मेरे आगे अभी जिंदगी है सांस मेरी चल रही है तो क्या करना चाहिए कि मानव होने के नाते जन्म मरण के बंधन को काटने का कोशात तो मुझको आज ही करना है अभी करना है इसको याद करो मैं मनुष्य हूँ और मुझ में अपने ही स्वरूप में से प्रेम तत्व दे करके प्रेम स्वरूप परमात्मा ने बनाया है पश्चिम दर्शन में दर्शनकारों के वाक्य हम लोगों को पढ़ाए जाते थे दुर्भाग्य से जिन दिनों में मैंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया उन दिनों में भारतीय दर्शन नहीं पढ़ाया जाता था वैश्वं पढ़ाई जाती थी तो की बातें मुझे याद है तो वहाँ भी पश्चिम के दर्शन काल में भी इस बात को स्वीकार किया और लिखा कि बहुत क्रिएटिव मैन इन ही रोन इमेज परमात्मा ने अपना ही प्रतिरूप देकर मनुष्य को बनाया तो सोकर जैसे ही जैसे ही आंख खुले हम लोगों को बिस्तर में बैठे ही बैठे स्नान करना पीछे आसन लगाना पीछे उसकी उसकी घड़ी आएगी बाद में पहला प्रोग्राम आंख खुलते ही, चेतना आते ही यह करिए बैठ कर के याद कर लीजिए कि मैं मनुष्य हूँ यही अवसर है जब की मैं अपने भीतर सत्य की जिज्ञासा जो विद्यमान है उसको तीव्र बना लू मेरे भीतर प्रभु प्रेम की अभिलाषा जो है उसको जागृत करना यही अवसर है फिर ऐसा अवसर कब मिलेगा मालूम नहीं है तो यह अवसर नींद खुली और जगे हम तो आप सुनते ही बेटी की याद में नहीं कमाना चाहिए ये तो जड़ता का जीवन है भाई क्या है उस आग, चाय की तरफ पानी में क्या विशेषता है उसमें से जैसे चेतना आई वैसे चाय की याद आती है ये भी कोई मानव जीवन है क्या प्रकृति ने आपकी थकान को मिटाने के लिए नींद का इंतजाम कर दिया नहीं तो वो प्रवृत्तियों में लगा हुआ व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान न देता और अधिक से अधिक भोग प्रवृत्ति में रद हो कर जल्दी से जल्दी प्राण शक्ति को कमा देता लेकिन प्रकृति ने प्रतिबंध डाल दिया क्या कर दिया कि जब भोग प्रवृत्ति में शामिल हो तो जैसे ही तुम्हारे भीतर शक्ति हीनता आएगी तुम्हारे सब नारायण मंडल को जल बना करके शिथिल बना करके रख देंगे हम कि तुम नींद में सोने के लिए बाध्य हो जाओ तो सो जाओगे तो प्रकृति ने हम लोगों को शरीर को और मस्तिष्क को और स्नायु को आराम देने के लिए निद्रा का विधान बना दिया ठीक तो है भाई वो तो से पीने वाले व्यक्ति जो है वो तो सुख भोग की प्रवृत्ति में सुख भोग की चेष्टा में और उसके न मिलने के क्षोभ में दुख में जीते हैं जागते हैं और सोते हैं स्वप्न में भी वही सब देखते हैं और उठने के बाद फिर उसी में दौड़ जाते हैं तो यह तो मानव जीवन नहीं है नहीं मनुष्य हूँ मानव जीवन मुझे मिला है तो यह तो साधन धाम है मुक्त का द्वार है प्रेम स्वरूप परमात्मा को रस प्रदान करने का अवसर है ये तो राग क्रोध में बिताने के लिए नहीं है तो आप सच मानिए अगर अपने द्वारा जीवन के इस इस दार्शनिक दृष्टिकोण को सामने रख कर बिस्तर से नीचे पान उतारियेगा तो आपको भोग भोगवासनाओं से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अपने अहम रूपी अणु में अपार शक्ति है आपकी स्वीकृति को आपके निश्चय को आपकी प्रतिज्ञा को सारा संसार मिल करके मिटा नहीं सकता इस अपनी महिमा में विश्वास करो मुझे बहुत अच्छा लगा मनुष्य की दुर्दशा की बात जब मैं अपने द्वारा को अपनी दशा अनुभव करती ही थी साहित्यकारों ने कुछ लिख दिया मनोविज्ञान व्यवस्था कुछ लिख दिया तो जहाँ जहाँ मनुष्य के आगे बंधन की बात आती तो विद्यार्थी काल में ही मुझको बहुत बुरा लगता मैं सोचती कि मनुष्य को इतने नीचे स्टैंडर्ड पर क्यों रखा जाए मानव जीवन को इतने बंधन में क्यों देखा जाए तो ऊपर ऊपर आचार्य लोगों का व्याख्यान लिखती और नीचे नीचे अपना एक एक रिमार्क लिखती मैं तो इस सीमा में बंधी हुई नहीं हूँ मैं तो इस सीमा के भीतर बंद करके नहीं रह सकती नहीं नहीं मानो जीवन है ऐसा बंधन में रहने वाला नहीं हो सकता में लिखा होगा पड़ा तो आप इसको ध्यान में रखिए कि एक बार तो प्रातः काल हो गया और संध्या समय सब काम खत्म करके रात्रि में जब सोने के लिए आप तैयार हो जाएं, तो हाथ पाँव धोने के बाद बिस्तर में जाने के बाद थोड़ी देर बैठिए और फिर एक बार व्यक्ति सत्संग कीजिए एक बार देखिए तो सही प्रातः काल सोकर उठे थे तो आपने अपना यह निश्चय रखा था कि मैं मनुष्य हूँ मुझे इसी वर्तमान में जन्म मरण के बंधन ऐसी मुक्त होना है परम प्रेमास्पद प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रेमी होना है ऐसा निश्चय करके मैं उठा था तो दिन भर का जो कार्यक्रम चला मेरा तो उसमें मैंने भोग तृष्ण को पढ़ाया कि राग द्वेश को पढ़ाया कि गलत गलत कुछ किया कि अपने उस लक्ष्य को सामने रखकर काम किया तो दिख जाएगा आपको और बहुत आराम मिलेगा कि बीच में कभी भी उसको याद करने का मौका ना भी हो तो अपने द्वारा स्वीकार किया हुआ सत्य जो होता है वह व्यक्ति के मन को बुद्धि को चित्व को इंद्रियों को आ, कारक अंगों को और और सेंस ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन दो तो हम लोग लेते हैं एक तो संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग होते हैं और एक कार्य को संपादित करने वाले हम होते हैं तो ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया कहलाती हैं। तो ज्ञानेन्द्रियों को कर्मेंद्रियों को सबको प्रभावित कर देता है इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा की अरे हमारा मन कहाँ गया उसको पकड़ के लाए चित कहा गया उसको पकड़ के लाए की इंद्रिया अटक गई है वहां से हटा के लाए आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा आपने मनुष्य होने के नाते अपने द्वारा एक सत्य को स्वीकार किया तो आपकी स्वीकृति सभी विभिन्न अंगों पर छा जाएगी और से ही ये सारी आपके निश्चय के अनुसार काम करने लग जाएंगी निश्चय मानिए ये तो आज के आधुनिक मनोविज्ञान वेता कह रहे हैं और अपने पुराने ऋषियों मनीषियों ने महापुरुषों ने तो कहे बताया ही है कि भाई तुम अपना गुरु आप बन सकते हो अपना उद्धारक आप बन सकते हो ये बात पहले भी कही गई है तो ये मैं याद दिला रही हूँ कुछ मत करो केवल सवेरे और रात्रि में सोने के समय याद कर लिया करो मैं मनुष्य हूँ और मुझे जो यह जीवन मिला है और शांति मुक्ति भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए मिला है आप देखेंगे कि आपके इस निर्णय के प्रभाव से जिज्ञासा तीव्र होती जाएगी परम प्रेम की जो प्यास है वो तीव्र होती जाएगी और सुख भोग की सामग्रियों पर से आपका ध्यान हटका चला जाएगा तो नए सुख भोग की प्रवृत्ति में हम पड़ेंगे नहीं इतना तो मुझको अपनी ओर से जान बुझ कर सचेत होकर करना है तो हमारा उद्देश्य तो ये है कि की प्रवृत्तियों की ओर से हम हटा लें अपने को और सत्य की जिज्ञासा तीव्र हो जाए प्रभु प्रेम की प्रभु प्रेम की प्यास जो है उसकी उत्कंठा जो है भूख बढ़ जाए इतना ही तो है इसके लिए मैं प्रारम्भिक उपाय आपको बता रही हूँ कि किसी नए भोग आ, कि किसी नई प्रवृत्ति में डालो खा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं स्वाद के लिए शरीर की आवश्यकता से अधिक नहीं खाना थोड़े में कम खर्चे में काम जब सकता है तो वैभव व्यास में उन्हें को शामिल नहीं करना मनोरंजन के लिए जो भी देखना चाहिए मत देखो जो भी सुनना चाहिए मत सुनो हम देखेंगे ऐसा कहने में तो आप पराधीन है हम नहीं देखेंगे इसमें कोई पराधीनता नहीं है हम अमुक प्रकार के सुखद सामग्री लेंगे तो इसमें तो आपकी पराधीनता है लेकिन हम नहीं लेंगे इसमें कोई पराधीनता नहीं है आपके पास ला करके चारों ओर से जमा करके रख भी दिया जाए तो आप उसका सुख नहीं भोगेंगे इसमें दुनिया में कोई नाराज नहीं होता है दूसरे लाल लोभी लोगों को तो बड़ा आनंद आता है ये तो नहीं खाती है लाओ बांट के खा लो इनको तो नहीं चाहिए लाओ हम लोग बांट ले ले लें और भी दूसरे लोगों को तो खुशी हो जाती है जाने लो तो तो बात ही नहीं है तो इतना भी अगर करने के लिए आप राजी नहीं है तो सोचिए कैसे ध्यान लगेगा कैसे भजन होगा कैसे पूजन होगा कैसे प्रेम की वृद्धि होगी कैसे मानव जीवन सफल होगा मैं कहती हूँ कि घर छोड़कर तीर्थ बात करना शुरू करो तो, तो सब लोग नाराज हो जाएंगे कहेंगे कि तो देवी जी ने अच्छा किया हम लोगों का घर ही गुजार दिया सो तो मैं नहीं करती हूँ उससे कोई फायदा होने वाला भी नहीं है उसकी सामर्थ्य भी आप में नहीं है मैं केवल इतना कहती हूँ कि अगर आपके सामने ये लक्ष्य है कि सत्य की जिज्ञासा तीव्र हो जाए प्रभु प्रेम की अभिलाषा तीव्र हो जाए तो इसके लिए उपाय है कि नई नई भोग प्रवृत्ति में अपने को शामिल नहीं करना चाहिए क्यों क्यूँकी भूतकाल के भोगे हुए सुखों का स्ट्रेंथ भी तो अहम भीतर में लगा हुआ है तो भोगे हुए सुखों का प्रभाव आज हम लोगों को शांत नहीं रहने देता है प्यारे प्रभु की याद में नहीं रहने देता है तो जो लोग जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको नए नए सुखों में फंसना चाहिए नहीं चाहिए तो नए विकार पैदा करेंगे नहीं तो और विकार नहीं बढ़ेगे और पहले वाले जो बड़े हुए रखे हुए हैं बनाए हुए उन सब का नाश भगवत ऐसी हो जाएगा जीवन के मंगल में विधान से हो जाएगा सबकी जिज्ञासा से हो जाएगा हो जाएगा ये सब जरूर हो जाएगा होता है ऐसा तो कहाँ से हम कदम उठा सकते हैं आपकी सहायता के लिए यह है? रहस्य आपकी सेवा में निवेदन कर दिया मैंने अब दो तीन मिनट का समय और है। तो उसमें एक और जरूरी बात मुझे याद आ गई जो जो कल की जो चर्चा थी उसके सिलसिले में रह गई वो ये है कि ये व्यक्तिगत सत्संग का क्रम तो जनरल हो गया सभी भाइयों के लिए सभी बहनों के लिए सब मत पंथ संप्रदाय जाति वर्ग सबके लिए एक समान है कि भाई सवेरे सवेरे उठो तो याद कर लो रात्री में सोने लग जाओ तो याद कर लो तो याद करो तो, करो। तो लग जाएगा अहम में और फिर वो प्रधान हो जाएगा छूटने वाला छूट जाएगा अब दूसरी एक बात रह गई साधना के चुनाव के संबंध में किस व्यक्ति को विश्वास मार्ग अनुकूल पड़ेगा भक्ति भक्ति पंथ ठीक है और किसके लिए ज्ञान पंथ ठीक है तो अनुभवी संत जन के पास जाओ तो वे तुम्हारा अध्ययन कर लेते हैं कि इसकी रुचि कैसी है इसकी बनावट कैसी है इसकी तैयारी कैसी है इसके संस्कार कैसे हैं, ये सब वे लोग अपने आप से जान लेते हैं और जान करके बता देते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो लोगों ने सुना है और, और, कर्मयोग की बात भी सुनी है ये सब सुना है हम लोगों ने अब मैं ये निवेदन कर रही हूँ कि एक ही साधक एक ही समय में एक ही वर्तमान जीवन में दो चार पंथों का अनुसरण नहीं कर सकता करने जाएगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगी तो मेरे लिए कौन सा पंथ ठीक बैठेगा इसके संबंध में अपनी स्वाभाविक रुचि को देख लीजिए अगर आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है बहुतों की समझ में आ जाता है तो वे अपने आप से चुनाव कर लेते हैं कि उनको विश्वास का उसको तो करना चाहिए कि ज्ञान का उसको करना चाहिए कैसे करना चाहिए उनको मालूम हो जाता है कि योग का अभ्यास करना चाहिए उसमें लगना चाहिए अपने आप स्वाभाविक अधिकांश भाई बहन ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं चलता कि हमको क्या करना चाहिए और ये दो अवशय हमारे ग्रुप का है एक ही व्याख्यान में कभी योग की चर्चा हो रही है कभी ज्ञान की चर्चा हो रही है कभी प्रेम की चर्चा हो रही है तो इस व्याख्यान की प्रथा ने सामान्य कोटि के साधकों को कंफ्यूज कर दिया अब उनको पता ही नहीं चलता है कि हम को कैसे चलना चाहिए क्या करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में जब भी अपने को पता ही न चले तो क्या करोगे तो ऐसा करोगे बहुत ही स्वतंत्र उपाय है किसी तरह की पराधीनता नहीं है और यही पर पटवृक्ष के नीचे स्वामी जी महाराज ने मुझको ऐसे सुना दिया था बहुत जोर से डांट दिया था और दुख सुना दिया था ये कर दिया था कि देखो तुम्हारे पास बुद्धि है तो बुद्धि को तुम संसार के स्वरूप को जानने में खर्च कर दो क्या आ सकते है क्या आ सकते है ये नाशवान है ये परिवर्तनशील है ये मिला था ये छूट गया ये बना था ये मिट गया इसमें तुम्हारी बुद्धि खूब काम करेगी ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी हम सब लोग बुद्धिमान हैं इस बारे में कि अपने को छोड़कर बाकी सब लोगों का दोष देख लेते हैं ठीक तो दूसरे उनका देखते देखते काम बना नहीं तो बुद्धि भगवती से आराधना करिए और अपने दोष देखने में उनको लगाइए समझ में आ जाएगा का सदुपयोग हो जाएगा, और जब भीतर से प्रभु विश्वास का उमंग उठे हृदय में भाव हो और ऐसा लगे कि कितना अच्छा होता, कि हम एक ही विश्वास रखते कितना अच्छा होता कि हम एक ही से संबंध रखते कितना अच्छा होता कि प्रभु के प्रेम से जीवन भर जाता तो जब भाव पक्ष आपके भीतर जोर मारे और ईश्वर विश्वास और भक्ति के पंथ का अनुसरण करने की लालसा आपके भीतर जगे तो फिर उस विश्वास में बुद्धि को शामिल मत होने देना मदद मिल जाएगी आपको फिर कहाँ है कैसा है क्या करता है किसी को मिला है कि नहीं मिला है जो लिखा गया है सो सब सच है कि नहीं है कि झूठ है कि क्या है तो बड़े बड़े लोग सब अटक कर रह गए तो हमारा क्या होगा तो बुद्धि जो है सोचना और तर्क करना और विकल्प करना और संकल्प करना वो तो संकल्प विकल्प और विवेचन ये जो बुद्धि का कार्य है इसको विश्वास में शामिल मत होने देना रोक के रखना उसको अलग नहीं नहीं विश्वास करना तो हृदय के भाव पक्ष का काम है मुझे तो अपने द्वारा फैसला लेना ही है कि अगर मुझे विश्वास करना है तो बिल्कुल ही विश्वास करना है फिर उसमें संकल्प विकल्प नहीं लगाना है तो ये ना ये नहीं पूछना है कि की, की परमात्मा कहा है कि परमात्मा कैसा है कि वो कैसे मिलता है और किसको मिलता है और मिलता है कि नहीं मिलता है तो विश्वास में तर्क मत लगाओ और तर्क में विश्वास मत लगाओ बुद्धि का क्षेत्र जितना है वो तो पूरी तरह से ईमानदारी से सत्य सत्य का विवेचन करके उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाए और विश्वास की बात अगर जीवन में आए, ना आए तो कोई चिंता की बात नहीं है नहीं को नहीं करके और स्वीकार करने से भी सत्य की अभिव्यक्ति होती है अगर आपसे न रहा जाए ऐसी भी बनावट हम लोगों की है थोड़ी थोड़ी बुद्धि भी अच्छी लगती है थोड़ा थोड़ा भाव भी अच्छा लगता है तो भाव पक्ष के आधार पर आगे बढ़ने की उनकी अभिलाषा आपकी हो तो विश्वास में विकल्प शामिल मत करना क्यों मान लू परमात्मा को क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मान लू क्यों मान लू परमात्मा को क्यूँकी सदग्रंथों में लिखा है इसलिए मान लू क्यों मान लू परमात्मा को क्योंकि उनको माने बिना मेरा काम नहीं चल रहा है सदा के लिए साथ देने वाला साथ ही नहीं मिल रहा है परम प्रेम ऐसी जीवन को भरपूर कर दे ऐसा भरपूर करने की कि फिर किसी और की जरूरत में रहे ऐसा कुछ संसार में मिला नहीं है तो मुझे अचल आधार नहीं मिला मुझे सदा के लिए साथ देने वाला साथी नहीं मिला केवल प्रेम भाव से संतुष्ट होने वाला कोई सगा संबंधी नहीं मिला हमको तो जरूरत है परमात्मा की तो अपनी जरूरत से परमात्मा को मान लीजिए गुरु के कहने से परमात्मा को मान लीजिए ग्रंथों में उनका उनकी चर्चा है उनके आधार पर मान लीजिए मान लीजिए तो मान लीजिए फिर उसमें जानकारी का दोष शामिल बच्चों तो दो तो भाग अगर अलग अलग करके रखिएगा तो विचार का उपयोग विचार के क्षेत्र में हो जाएगा विश्वास का उपयोग विश्वास के क्षेत्र में हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व की रचना के अनुसार एक की प्रधानता हो जाएगी दूसरा उसमें सहयोगी बन जाएगा स्वतः ही आपकी साधना का पंथ निर्धारित हो जाएगा तो अपने द्वारा हो जाए तो अपने द्वारा कर लो गुरु के कहने से मान सको तो गुरु के कहने से मान लो जैसे भी हो अपने को फैसले पर आना ही चाहिए एक पंथ का अनुसरण करके एक निष्ठ होकर अपनी साधना की गहराई में उतरना ही चाहिए और यह काम आज ही होना चाहिए इसी वर्तमान में